कोई भी पिया पानी पिया अर्थ कोई मीठा पिया कोई खट मीठा पिया कुछ भी पिया तो गस में तो किसी को पानी दिखेगा दूर से गिलास में शरबत दिखेगा आंखों से तो वो शरबत दिखा आँखों से तो वो फैंटा आदि बात बात माँ जामे रंग जो होए कोका कोला संग ओम ओम ओम ओम तो आंखों से तो कोका कोला देखा रस नहीं आया जब पिया तो के। पड़ी। अगर उसमें ही रस होता तो वो, वो कोई बेचता नहीं कोका कोला के बाह्य स्वरूप में रस नहीं है तुम्हारे अंदर तुम्हारी जीवा में रस है उस वह रस ने बाहर के रस ने तुम्हारे जीवा के रस ने दोनों ने अद्वैतता का अनुभव किया बाहर का ग्लास का पेय और तुम्हारे जिवाह के रस में दोनों में जो सूक्ष्म एकता एक आई एक ऐसी क्षण आई जो सूक्ष्मता नितान्त सूक्ष्मता आई तो तुम्हें मजा आया अगर तुम ज्यादा पीते हो तो डूब जाते हो थक जाते हो तो ज्यादा पेय तो इंद्रियों इंद्रियों के विषयों में आदमी थक जाता है लेकिन इंद्रियों से पड़े जो सूक्ष्म रस है उसको पाने के लिए अथवा तो यूं कहें कि श्री कृष्ण ने ये सोच कर कहा हो कि जल दिखे तो जल में भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म जल का नाम रूप बाध करके जो अस्थि भाती प्रिय परब्रह्म है वहां दर्शन कर सके साधक उसलिए जल में रस मैं हूं और सूर्य में प्रभा मैं हूं चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं प्रणव में वेदों में वेदों में प्रणव मैं अब ये बड़ा सूक्ष्म विषय आया प्रणव सर्व वेदेश विज्ञानियों का शरीर शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि पति पत्नी जब सेक्स में उतरते हैं, विकार में उतरते हैं, विकार तो नीचे के केंद्र में आदमी को ले आते हैं। जैसे तलाव के नीचे आप जाओ तो ज्यादा तो देर नहीं ठहर सकते तालाब के ऊपर तो हाउस बोट बना आप घंटों तक रह सकते महीनों भर रह सकते ऐसे ही सब आसन में आप घंटों तक रह सकते है तलाव के ऊपर सरोवर के ऊपर और सरोवर के नीचे गहराई में आप ज्यादा देर नहीं रह सकते ऐसे ही राम के जो केंद्र है शांति के केंद्र ऊपर है ऊपर आदमी प्रेम में और पवित्र प्रेम में पवित्र शांति में आदमी महीनों भर समाधि में रह सकता है घंटों भर आदमी सुनसान शांति में पवित्र शांति में रह सकता है लेकिन घंटों भर आदमी सेक्स विकार में नहीं रह सकता जैसे सरोवर के तले में आप ज्यादा देर नहीं रह सकते ऐसे आदमी को जब सेक्स उत्पन्न होता है काम विकार तो काम विकार की घड़ियों में वो ज्यादा देर नीचे नहीं रह सकता फिर उसे ऊपर आना पड़ता है और नीचे जाते समय उसकी सुषुप्त पड़ी हुई जो शक्तियाँ हैं उसका जब ह्रास होता है उतनी घड़ी उसको सुख आता है और वो काम का जो सुख है वो काम का सुख राम के सुख से आदमी को नीचे ले आता है शरीर शास्त्रियों का तो इतना भी कहना है की जिस वकत आदमी काम सुख भोगता है उस वकत पत्नी और पुरुष पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर से एक दुर्गंध निकलती है उस पॉइंट पर इतनी गंदी दुर्गंध निकलती है कि उस दुर्गंध को अगर देखे तो एक दूसरे से उबान भी आ जाए और तुम गृहस्थी जीवन में जरा सतर्कता से इसका अनुभव करोगे ना तो काम विकार से बचने का सौभाग्य भी मिल जाएगा जिस वक्त काम विकार में आदमी अत्यंत नीचे उतरा हुआ होता है आखिरी पॉइंट पर विकार की आखिरी प्वाइंट पर फिर तुम चेक करना के मजा के साथ साथ कितनी बदबू आ रही कितनी दुर्गंध आ रही तो श्री कृष्ण ने दुर्गंध भी नहीं कहा सुगंध भी नहीं कहा पवित्र गंध कहा पवित्र गंध कैसी कि जैसे महावीर महावीर को तो हम प्रसिद्ध हैं इसलिए उनके नाम का सतोपयोग करते हैं कोई भी योग साधना करे तो उसके शरीर से एक ऐसी पवित्र गंध निकलती है जो तुमको इस नाक से अनुभव नहीं होगी तुम्हारा कोई कोई तुम्हारे बीच कोई कोई ऐसा प्रेमी हृदय हो कोई कोई सात्विक पवित्र दिल हो कोई कोई जो झेल सकता हो जैसे मच्वन को मच्छी की गंध अच्छी लगती है और दूसरी सुगंध बेकार लगती है और किसी को कोई सुगंध अच्छी लगती है ऐसे ही जो आध्यात्मिक जगत में कुछ ऊंचे उठे हुए हैं वे आध्यात्मिक पुरुषों की सूक्ष्म अति सूक्ष्म पवित्र गंध को झेलकर उनका चित्त द्रवीभूत हो जाता है उनका चित्त आंदोलित हो जाता है उनका चित्त ईश्वर के तरफ करवट लेने लगता है जो महावीर के शिष्यों का कहना था कि महावीर इस रेंज में आ गए हैं, ये हम कैसे जानते हैं कि जिस वक्त हमारे अमूक रेंज में अमूक इलाके में हम आ, अंधेरे में महावीर को न भी देखे हमारे गुरुजी को लेकिन हमको एहसास होता है कि आ गए हैं क्योंकि उनके वो आए उसके पहले ही उनको छूकर आने वाली जो हवा है वो गंध पहुंचा देती थी वो खबर पहुंचा देती थी कि गुरु महाराज आ रहे है महावीर आ रहे है तो जिन लोगो ने साधना करके कामरस से ऊपर उठकर पवित्र रस राम रस लिया है ऐसे व्यक्ति बोलते तो अच्छा है लेकिन ऐसे व्यक्तियों को छूकर जो हवा आती है ऐसे व्यक्तियों को छूकर जो आंखों के जो देवस आते हैं वे देवस भी हमारे चित्त को शांति देते हैं और हमारे चित्त को काम से हटाकर राम के तरफ लगा देते हैं। उसीलिए कहा गया कि हे गुरुजनों तुम तसल्ली तसली नंदो सिर्फ बैठे ही रहो महफिल का रंग बदल जायेगा गिरता हुआ दिल भी संभल जायेगा हमारा दिल गिर रहा है क्रोध में हमारा दिल गिर रहा है काम में हमारा दिल गिर रहा है विकारों में लेकिन जो निर्विकारी पुरुष है जिसने राम रस को ठीक से जाना है राम रस की भावना किया अलग बात है भगवान राम की भावना किया अल्लाह मिया की भावना किया खुदा की भावना किया ये अलग बात है लेकिन खुदा जिससे खुद खुदा है राम जिससे राम है कृष्ण जिससे कृष्ण है कृषति आकर्षति कृष्ण जो आकर्षित कर दे आनंदित कर दे उसका नाम कृष्ण है तो आकर्षित सब आदमियों को प्राणी मात्र को मनुष्य मात्र को नहीं प्राणी मात्र को आकर्षित करता है आनंद आकर्षित करता है सुख चिड़िया भी सुख चाहती है चकोर भी सुख चाहती है पहलवान भी सुख चाहता है गरीब भी सुख चाहता है एक सेठ जी थे सेठ जी ने सुन रखा था कि दो कौओं को एक साथ देखने से आदमी का भाग्य खुलता है दो कौ को देखना शुभ माना जाता है नौकर को कह रखा कि दो कौवे साथ में बैठे हुए मिले तो मुझे खबर करना नौकर इंतजार में था मौका मिल जाए कहीं दो कौ देखूं, दो कौ देखूं। दो चार दिन के बाद एक ही जगह पर दो कौ नौकर ने देखे। देख तो भागा गया और सेठ जी तो चौथे रूम में थे और सेठ जी बुलाने गए सेठ जी चप्पल वप्पल पह के जो बाहर आये तो देखा कि दो कौवे तो रहे एक कौ तो चला गया था एक ही रहा सेठ ने नौकर को थप्पड़ मारी पिटाई की बेवकूफ कही था मैं आराम से बैठा था जब दोआ था बैठने वाला ही नहीं था एक ही कौवा रहा तो फिर मेरे को तकलीफ उसने मार पीट की इतने में कोई मित्र उनके लिए भोजन ले आया आज मेरे घर में जिमान एक थे ऐसा ऐसा और आप भोजन नौकर ने कहा कि सेठ जी अच्छा हुआ कि आपने एक कौवा देखा एक कौवा देखा तो आपको दावत मिली एक कवा देखा है तो भोजन मिला और दो कौ देखते तो मेरे जैसी मार मिलती तुमको मैंने दो कवे देखे तो मार खाई और तुमने एक कौवा देखा तो भोजन खा रहे जय जय ऐसे जल में जो रस है तुम्हारे रस तुम्हारे अंदर रस है ये है दो कौ लेकिन जल के अंदर जो रस है और तुम्हारे अंदर है इन दोनों कवों में भी रस रूप में एकता ग्लास में जो तुमने पेय पिया है तो पेय पीने जैसा पीने योग्य और पीने वाला पीने का रसले इन दोनों के वास्तविकता में एकता है दोनों की गहराई में अद्वैत है बाहर से जल अलग है और तुम अलग हो हकीकत में जल और अन ऐसी ही तुम बनने हैं, और तुम्हारे से ही और जल अन्न बनता है घास से मांस और मांस से घास अगले इतवार को इसकी मीमांसा किया था कि ये जो कुछ दिखता है घास एक घास खाकर मांस बनता है और मांस फिर जला सड़ा गला जलाया राख बच गये राख से फिर घास हुआ शरीर को जला दिया बाष्प हो गया फिर वर्षा तो इसमें जो जल तत्व है पृथ्वी तत्व है तेज तत्व है वायु तत्व तो ये तो बदलता रहता है घास से मास मास ऐसी घास हकीकत में देखा जाए तो इनमें जो मूल है इस पुष्प में जो आकर्षण है इस पुष्प को देखकर जो तुम्हारे अंदर रस उत्पन्न होता है इसमें वो सुसुप्त रस है इसमें वो परमात्मा की चेतना है सुषुप्त है और तुम्हारे वहाँ जागृत है इसलिए इसको देखकर आप आनंदित होते हो लेकिन तुमको देख ये आनंदित नहीं होता तुमको देखकर गुलाब का फूल आनंदित नहीं होता लेकिन इसको देखकर तुम आनंदित होते हो यहाँ जगने का सु अवसर है और यहाँ जगने में देर है इस गुलाब को तुम खाओ अथवा कोई पशु खाए समान पशु में से फिर वो दूध बने और दूध में से फिर वो तुम बनो और फिर तुम देखो तो तुम गुलाब में से तुम बने और तुम्हारे में से इस कालांतर में गुलाब बनता है तो जिसको तुम मानते हो मैं उसमें तो रूपांतर होता रहता है लेकिन जिसको श्री कृष्ण मानते हैं उसमें रूपांतर नहीं होता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 भगवान को जगत जो दिखता है वो सच्चा दिखता है कि हमको जो जगत दिखता है वो सच्चा दिखता है मानना पड़ेगा कि की हमको जो दिखता है वो हमारे अंतःकरण की कल्पना हमारे अंतःकरण की भावना हमारे अंतःकरण में जिस वक्त विकार है हमारे अंतःकरण में जिस वक्त मलिनता है उस वक्त विकारी भोजन हमें प्यारा लगेगा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 तो मित्रता वास्तविक स्वरूप और शत्रु का वास्तविक स्वरूप दो नहीं है दोनों दिखते हैं लेकिन एक ही है इसीलिए सूफी फकीर कहते हैं दोनों की सूरत एक है किसको खुदा कहूं तुझको खुदा कहूँ कि इसको खुदा कहू दोनों को खुदा का, दोनों की सूरत एक है जैसे तुम्हारा जीना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक है तुम शरीर को मैं मानते हो कृष्ण अपने मैं को मैं मानते हैं तो वेदों में जो प्रणव है सर्ववेदेशु प्रणव सर्ववेदेशु आदि में परमात्मा का वास्तविक स्पंदन वास्तविक शब्द आकार उकार मकार ये मकार आकार उकार मकार प्रणव ये प्रणव सब वेदों में वेद का कोई अंत नहीं वेद माना ज्ञान ज्ञान का कोई अंत नहीं है जिसका अंत आ गया जिसकी सीमा हो गई वो ज्ञान नहीं होता है वो भावना होती है वो माप होता है लेकिन उस ज्ञान की चार संहिता है इसलिए उस ज्ञान को हम वेद माना ज्ञान जानकारी तो हम चार वेद मानते हैं इसकी 1121 अथवा 1127 सो सत्ताईस कई आचार्य इक्कीस मानते हैं कई 27 मानते हैं 1121 या 1127 सो उपनिषद है और इन सब उपनिषदों का निचोड़ चार पठवली और इन सब सठवली आदि का सब कसार बीज रूप में कुंजी रूप में ओमकार है अकार उकार मकार विवेकानंद कहते थे सब धर्म ग्रंथ सब शास्त्र सब संप्रदायों के शास्त्र नितांतलाव में चले जाए रसातल में चले जाए फिर भी जब तक कोई सतगुरु और सतशिष्य पृथ्वी पर मौजूद है तो धर्म फिर से उठेगा सतशिष्य कौन है कि ओम की व्याख्या सुन सके और सतगुरु कौन है जिसके चित्त से ओमकार का अनाहद नाद गूंज सके तो प्रणव सर्व वेदेश शब्द खे पुरुषम नृषु हे अर्जुन में जल में रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ अकार उकार और माकार अ को छोड़कर आप कौन नहीं बोल सकते है कोई भी आप स्वर बोले स्वर और व्यंजन होते हैं ना? तो बिना अकार के कोई आप बोले नहीं होगा तो अकार जो है सृष्टि का स्थूल विश्व उकार तेजस मकार प्राज्ञ और ओम की जो अर्धमात्रा है वह वक्तुर्य अभी तो ऋष्या के वैज्ञानिक चकित हो गए कि कोई भी शब्द आदमी भीतर कुछ सोचे बाहर कुछ बोले तो दोनों उसके कंप्यूटर में आ जाते हैं लेकिन ओमकार को भीतर से सोचता है और बाहर कुछ बोलता है तो भी दोनों जगह वही ओमकार आ जाता है बाहर ओम बोले और भीतर कुछ सोचे तो भी दोनों जगह ओम आ जाता है तो ये ओम जो है ओम और शब्दों से बिल्कुल अलग पड़ता है और ऋषियों ने इस ओम की आकृति भी निराली बना दी कि तुम इसको अपने लौकिक भाषा के शब्दों में नहीं लिखते इस ओम की आकृति निराली अनेकानो मात्रा ओ मने कही नहीं मो ओम तो आकृति सदन निराली होती तो ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसमें ओम का उपयोग न किया गया और जिसमें ओम का उपयोग नहीं है वो बीज मंत्र से रहित ओम जो है सबका बीज है सबका माए है मूल कारण है और ये ओम तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर जन्मांतर तक ये जो चैतन्य स्व परमात्मा है इसी परमात्मा का वास्तविक ध्वनि प्रणव सब वेदों में सब ज्ञानों में जो ओम है वो मैं हूँ बच्चा पैदा होता है तो उसका ध्वनि देखो वा, वा, वा। मरे जब हार जाता है चादर ओढ़कर पड़ा है तो उसकी ध्वनि देखो उन, उन, उन, उन, उन, उन, उन, उन, बोलता है तो ये ओमकार जो है तुम्हारा जो चैतन्य आत्मा है इसका वास्तविक ध्वनि ओमकार शब्द दो प्रकार के होते हैं एक अनाहत होते दूसरे आहत होते हैं आहत शब्द जो टकराव से तालों से शरीर से कहीं भी भाग से टकरा के निकलते हैं, वो आहत होते हैं। और ओमकार जो है वो अनाहत है अनाहत चक्र किन्नाराम नाम के संत हो गए काशी में बड़े प्रसिद्ध संत बड़े चमत्कार सामर्थ्यवान उनके शिष्यों का कहना था कि हमारे गुरुजी जी साधना बताते हैं कि नाभि केंद्र पर शब्द अनुसंधान योग किया जाए तो नाभी केंद्र पर ओम की ध्वनि हो रही है उसका अनुसंधान करके ये शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं कुछ लोग यहाँ आज्ञा चक्र पर ज्योत निरंजन ओम कार सोह सतनाम इस प्रकार का जप देते हैं अपने शिष्यों को और वो जप करते हैं शब्द की उपासना है कुछ लोग हृदय में इस शब्द का चिंतन करते है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 तत्व ज्ञान को जानने में असमर्थ है वे लोग भावना का अवलंबन लेते हैं और जिनकी बुद्धि सुयोग्य है तत्व ज्ञान को समझने में कुशल है वे लोग तो शब्द को उपदेश को गुरु के उपदेश को सुनकर उस गुरु के उपदेश को अपना अनुभव बना के मुक्त हो जाते हैं तो रमण महर्षि के इर्द गिर्द दो प्रकार के व्यक्ति हो गए एक पार्टी ऐसा कहते थे कि रमन महर्षि तो साक्षात भगवान है इनके करीब बैठते तो मन निर्विकारी होने लगता है इनके दृष्टि पड़ती है तो मन में शांति आने लगती है और भगवान को तो हमने सुना है लेकिन इस भगवान को तो हमने देखा है तो एक पार्टी जो थी रमन महर्षि को भगवान मानती थी भावना से भावना वाली पार्टी और दूसरी जो थी रमन महर्षि कहते थे कि खोज करो मैं कौन हूं अब मैं कौन हूं उसकी खोज करते करते अनाहत तत्वों में ठहर जाते थे और वो ज्ञान के रास्ते चल पड़ते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 वहां से बात दो सेकंड में इधर पहुंच जाती तो शब्द नाश नहीं हुआ यंत्रों ने चार सेकंड में दो सेकंड में पकड़ लिया जो दो सेकंड के बाद पकड़ सकते हैं तो ऐसे यंत्रों का विकास वो दस सेकंड के बाद भी पकड़े दूरी के शब्द और ऐसे कोई साधनों का विकास हो विज्ञानी लोग बोलते हैं की श्री कृष्ण ने यदि गीता कही है तो हम कुछ वर्षो के बाद वही गीता श्री कृष्ण की गीता फिर पकड़ लेंगे क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता शब्द आकाश में गूंजते रहते हैं शब्द हमें भले सुनाई न पड़े लेकिन वो यंत्र होते हैं तो यहाँ अभी के बोले वो शब्द आप देश प्रदेश में इसी समय दो कुछ घड़ियों के बाद कुछ मिनट में कुछ सेकंड में पहुंच जाते है तो जो कुछ सेकंड में पहुंचते हैं तो उसके ऐसे कुछ यंत्रों तो कुछ वर्षों के बाद भी उनको खोज लिया जाए तो शब्द का नाश नहीं होता उस कई उपासक कई साधक लोग कई भक्त लोग कई अच्छे अच्छे संत अपने भक्तों को बोलते कि बुरा कभी बोलना नहीं क्योंकि तुम कुछ बुरा बोलकर अपशब्द बोलकर भी उस आकाश में उस व्यापक से जो शब्द को एकत्रित करने का जगह है उसमें कुछ खलई पहुंचाते हो तो जो कुछ तुम बोलते हो तो बढ़िया बोलो अच्छा बोलो वो तुम्हारा सब पड़ा रह जाता है अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो कभी न बोलो तो आकाश में जो शब्द गुण है वो मैं हूँ सूक्ष्म वेदों में जो ओमकार है वो मैं हूँ तो सूक्ष्म तत्वों के तरफ इशारा किया कि शब्द में मैं हूँ ओमकार वेदों में शब्दों में जो ओमकार है वचनों में जो ओमकार है वेदों में जो ओम है वो मैं हूँ तो ओम को हम दो ढंग से देखें, एक तो स्थूल रूप से ओम की आकृति उस स्थूल रूप से आकृति को हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा अथवा हृदय में उसकी भावना करे अथवा नाभिकेंद्र पर उसका ध्यान धरे तो भी हमारी सुचिप्त ओंकार की जो सूक्ष्म जग शक्तियाँ हैं वो विकसित हो सकती है दूसरा हम ओमकार का उच्चारण करते वैखरी के द्वारा वैखरी से जब करते करते फिर मध्यमा में जाए मध्यमा से फिर पश्चिमी में जाए पश्चंती से फिर हम जब परा में आ जाते तो अत्यंत सूक्ष्म अवस्था मौन को हम उपलब्ध हो जाते और वो जो मौन की अवस्था है वै, वैखरी मध्यमा पश्चिम और पढ़ा जब तो में पहुंच जाता है तो उस आदमी को जो रस मिलता है उस आदमी को जो सुख मिलता है उस आदमी को जो जीवन धन्य धन्यता का अनुभव होता है उसके आगे इस पृथ्वी के राज्य की तो कोई बात नहीं त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ हो जाता है मैंने वो मारवाड़ के संत की बात बताई तुमको उत्तंग ऋषि की तो उत्तंग ऋषि के साथ श्री कृष्ण की बातचीत हुई श्री कृष्ण की बातचीत से एक बार तो उत्तंग ऋषि को पिता हो गए क्योंकि कौरवों का नाश हुआ फिर जब श्री कृष्ण ने बताया अपनी व्यापकता अपनी सूक्ष्म ऋषि तो प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण का आदर किया श्री कृष्ण का आदर करते हुए उत्तंग ऋषि ने उनको विदाई दी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋषि तुम कुछ मांग लो बोले भगवान जब तुम सभी हो तो तुम्हारे विश्व रूप का तुम्हारे सर्व रूप का मुझे दर्शन कराओ भगवान प्रसन्न होकर सर्वव्यापक रूप का दर्शन कराए और फिर अपने ही कृष्ण रूप में आ गए और कहा कि उतंग और कुछ तुम मांग लो भगवान यहाँ मारवाड़ में जल नहीं है जल की बड़ी तंगी रहती है कोई कृपा करो यहाँ जल हो जाए भगवान ने कहा ऋषि जब तुम्हें प्यास लगे जब तुम जल का स्मरण करोगे तो उस वकत जल तुमको पीने को मिल जाएगा ऐसा कह के सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण चल दिए द्वारका के तरफ गर्मियों के दिन थे मारवाड़ भूमि में और गर्मी ऋषि को बहुत प्यास लगी पानी की तकलीफ रही उसने स्मरण हो आया कि मुझे श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि जब जब जल की जरूरत पड़े तो मुझे स्मरण कर उतंग ऋषि ने श्री कृष्ण का स्मरण किया श्री कृष्ण का स्मरण किया गड़ी भर में देखा तो कोई चंदाल आ रहा है चंदाल से घिरा हुआ आ रहा है मलिन वस्त्र और भी अद्भुत उसने देखा चंदाल में एक वार्ट पेशाब करता हुआ आ रहा है धार बहती आ रही है उसके पेशाब और नजीक आकर खड़ा हो गया ऋषि तो तुम्हें प्यास लगी है पी लो ऋषि गुस्सा उत्तम ऋषि को तो तू समझता क्या है तुम्हें शर्म नहीं आती एक साधु को इस रूप में तुम पानी पिलाना चाहते वो तो चंडाल उसी वक्त वहाँ अंतरान हो गए तो सहित और वहाँ भगवान कृष्ण प्रकट हुए श्री कृष्ण पर उत्तम ऋषि नाराज होकर गए तुम मेरे को वरदान दे गए थे जब प्यास लगे तो प्यास ऐसे ढंग से मिटाने के लिए आ, ऐसा चंडाल मेरे पास भेजा तुम क्या समझते श्री कृष्ण ने कहा वो चंदाल नहीं था वो इंद्र था इंद्र को मैंने मनाया कि तुमको जब प्यास लगे तो वो तुम्हें अपना अमृत पिलाए लेकिन इंद्र नहीं मान रहा था फिर इंद्र ने शर्त डाया आप यदि केशव कहते हैं तो मैं उनको पिलाऊंगा लेकिन मैं ऐसा रूप बनाकर जाऊं और वो मुझे स्वीकार कर ले तभी तो वो स्वर्ग का अमृत पियेंगे तो मैंने तुमको स्वर्ग का अमृत पिलाकर अजर अमर करना चाह था लेकिन तुम अच्छे रूप में तो मेरे को देखते हो लेकिन बुरो रूपों में भी सत्ता मेरी है वो तुम्हारे को तत्व तो ज्ञान नहीं इसीलिए तुम वो अमृत का मौका चुक गए चलो फिर भी कोई बात नहीं अब मैं जाता हूँ अब तुम्हें जब जब प्यास लगे तो आकाश की तरफ निहारना और बादल घिर जाएंगे बरसेंगे अब तो तुम्हारी प्यास तृप्त तो हो जाएगी और उन बादलों का नाम उत्तंग बादलों में उत्तंग मेघ होगा तब से कहा जाता है कि मारवाड़ में जो बरसते हैं वो उत्तंग मेघ होते हैं कभी कभी ऐसी का भी है वो में खैर जो आदमी दूसरी एक बात थी कि मैंने एक बार बताया था कि तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी यात्रा करने को जा रहे थे रामेश्वर के तरफ भगवान जिस रास्ते से पैदल पैदल गए उसी जंगल झाड़ियों के रास्ते से गोस्वामी तुलसीदास यात्रा करने को लगा यात्रा में रास्ते में एक सुकड़ा रास्ता आया दोनों और झाड़ी छोटा सा रास्ता था उस रास्ते में कोई दुर्जन आदमी किसी वैश्य के साथ भोग विकार कर रहा था अब यदि वापस जाते हैं तो उसको संकोच होता है वहां से गुजरते तो भी संकोच होता है क्या करू क्षण भर में बुद्धि ने निर्णय दिया की आंखें बंद कर दो अंधे का ढोंग कर लो तुलसीदास ने आंखें बंद कर दी और लकड़ी थोकते थोकते भाई अंधे को कोई रास्ता दिखा दे अंधे को कोई रास्ता दिखा दे तो विकारी व्यक्ति ने देखा कि ये ठीक है बाबा है तो सही गंदा है कोई बात नहीं गुजर जाओ सीधा ही रास्ता है चले जाओ तो अंधे का धोंग कर रहा था अंधे तो थे नहीं आंखे बंद कर ली थी जब थोड़ा दूरी गए उस घाटी से निकले आंखें खोली तो सियाराम जी बैठ खड़े मिले प्रभु इस जंगल में ऐसी जगह पर तो आप कैसे महाराज अच्छों में तो अच्छी अच्छी चीजों को तो सब कोई प्यार करता है अच्छी-अच्छी अनुकूल अवस्थाओं को तो सब लोग स्वीकार करते भगवान की प्रसादी मानते हैं, लेकिन जो प्रतिकूलता को भी प्रभु की लीला मानता है प्रभु की प्रसादी मानता है जो अच्छो में तो ईश्वर का दर्शन करते है ऐसे लोग तो बहुत है लेकिन जो गुरु में भी ईश्वर का दर्शन करे ऐसों का दर्शन करने को मैं आ जाता हूँ तो हमारा चित्त अमुक प्रकार से अमुक भावों से भर जाता है तो हमारी कुछ आदत पड़ जाती है तो हमारे आदत के अनुकूल कोई बात होती है हमारे आदत के अनुकूल कोई पदार्थ होता है हमारे आदत के अनुकूल कोई घटना होती है तो हम हर्षित होते हैं और हमारे आदत के प्रतिकूल जो होती है तो हम शोकातुर हर्ष भी तुम्हारे चित्त को हिलाता है शोक भी तुम्हारे चित्त को हिलाता है तो ये ज्ञान नहीं हुआ ये दशाएं हुई चित्त की चित्त की दशा में जब तक आप रहो फिर चाहे भगवान कृष्ण के साथ रह चाहे भगवान विष्णु के साथ रह चाहे प्राइम मिनिस्टर के साथ रह लेकिन चित्त की दशा में जब तक बना रहा हमारा जीना तब तक हमारा मरना भी मौजूद है वेदांत हमें ऐसी चीज बताता था की चित्त एक चित्त नहीं हजारों हजारों चित्त जिस चैतन्य में कृष्णों के नाई फुरफुरा रहे वो चैतन्य तुम्हारा आत्मा है उसको अगर तुम जान लो तो अनुकूलता में तुम हर्षित नहीं होगे और हो गए को नहीं प्राप्त हो तुम असंग दृष्टा सुख रूप अपने आप को जानकर सदा के लिए मुक्त हो जाओगे मरने के बाद मुक्ति नहीं जीते जी मुक्ति मुआ पचीनो वायदो नकामो वो जाने छे काल आज अत्यारे अब घड़ी साधु जो नगदी रोकड़ मान तुम इस श्लोक से इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि प्रणव सर्व वेदेश शब्द खे पुरुषम ने भगवान ये बताते हैं अर्जुन मैं जल में रस हूँ चंद्रमा में और सूर्य में प्रकाश हूँ संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ पुरुषों में पुरुषत्व पुरुषों में का पुरुषत्व क्या है पुरुष वह है जो पुरुषार्थ करे पुरुषार्थ क्या है कि पुरुष अर्थ इति पुरुषार्थ जो पर ब्रह्म परमात्मा पुरुष है उसको पाने के लिए जो प्रयत्न करे उसको पुरुष पुरुष बोलते हैं जो अप्राप्त वस्तु है उसको हम एकत्रित जो नहीं है हमारा मन उधर को जाता है इतवार को कहा था कि हमारे मुंह में बत्तीस दांत हैं एक दांत टूट जाए तो जीव बार बार वही जाती जो इकतीस है उसकी कोई कदर नहीं बत्तीस के तक कोई कदर नहीं और जब नहीं है तो जीप बार बार जाती एक बार दो बार देख लिया के एक टूट गया